श्री कालिका पुराण की महिमा आइए भक्तगणो सभी मिलकर के श्रवण करते हैं पुराण भारत तथा भारतीय संस्कृति की सर्वोत्तम निधि है यह अनंत ज्ञान राशि के भंडार हैं इनमें यह लौकिक सुख शांति से युक्त सफल जीवन के साथ-साथ मानव मात्र के वास्तविक लक्ष्य परमात्मा तत्व की प्राप्ति तथा जन्म मरण से मुक्त होने का उपाय और विविध साधन बड़े ही रोचक सत्य और शिक्षाप्रद कथाओं के रूप में उपलब्ध हैं इसी कारण पुराणों को अत्यधिक महत्व और लोकप्रियता प्राप्त है परंतु आज ये अनेक कारणों से दुर्लभ होते जा रहे हैं जो एक बार भी इस कालिका पुराण का, का पाठ करता है वह सभी कामनाओं को प्राप्त करके अमृत तत्व अर्थात देव तत्व को प्राप्त किया करता है जिससे मंदिर में यह लिखा हुआ उत्तम पुराण सदा स्थित रहता है हे दुजो उसको कभी विघ्न नहीं होता जो पुराण सदा स्थित रहता है हे दुजो उसको कभी विघ्न नहीं होता जो प्रतिदिन इसका गोपनीय अध्ययन करता है जो कि यह परम तंत्र है हे द्वज श्रेष्ठों उसने यहां भी संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर लिया है इस कारण से इससे अधिक अन्य कुछ भी नहीं है विलक्षण पुरुष इसके अध्ययन से कृत कृत्य हो जाता है इसके अध्ययन तथा श्रवण करने वाला पुरुष परम सुखी तथा लोक में बलवान और दीर्घ आयु वाला हो जाता है जो निरंतर लोक का पालन करता है और अंत में विनाश करने वाला है यह संपूर्ण भ्रम या अब्रम से युक्त है मेरा ही स्वरूप है अतएव उसके लिए नमस्कार है योगियों के हृदय में जिसका प्रपंच प्रधान पुरुष है जो पुराणों के अधिपति भगवान विष्णु और वह भगवान शिव आप सबके ऊपर प्रसन्न हों जो उग्र हेतु हैं पुराण पुरुष हैं जो शाश्वत तथा सनातन हैं और सनातन ईश्वर रूप हैं जो पुराणों का करने वाले और वेदों तथा पुराणों के द्वारा जानने योग्य हैं उस पुराण शेष के लिए मैं स्तवन करता हूं और अभिवादन करता हूं जो इस प्रकार से समस्त जगत का विशेष रूप से स्मरण किया करते हैं जो मधुरीपु को भी मोह कर देने वाली है जिसका स्वरूप रमा है और सेवा के स्वरूप से जो भगवान शंकर का रमण कराया करती हैं माया आपके वैभव को और शुभों को वितरित करें मार्कंडेय पुराण के सप्त सती खंड में जिन काली देवी का वर्णन है अथवा जिनका जन्म अम्मिका के ललाट से हुआ है वे काली श्री दुर्गा जी के स्वरूपों में से एक स्वरूप हैं तथा आद्या महाकाली से सर्वथा भिन्न है भगवती आद्या काली अथवा दक्षिणा काली अनादि रूपा सारे चराचर की स्वामिनी हैं जब के पौराने काली तमगण की स्वामिनी दक्षिण दिशा में रहने वाला अर्थात सूर्य का पुत्र यम काली का नाम सुनते ही दरकर भाग जाता है। तथा काली उपासकं को नरक में ले जाने की सामर्थ उसमें नहीं है इसलिए अश्री काली को दक्षणा काली और दक्षणा कालका भी कहा जाता है। 10 महाविद्याओं में काली सर्फ प्रधान हैं आतः इन्हें महाविद्याविी कहा जाता है। वही स्त्री रूपी बामा दक्षिण पर विजय पाकर मोक्ष प्रदायिनी बनी इसलिए उन्हें तीनों लोकों में दक्षिणा कहा जाता है श्री महाकाली की उपासना से समस्त विघ्न उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं सज्जनों जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि में सभी पतंगे भस्म हो जाते हैं कालिका पुराण का, का पाठ करने वाले साधक की वाणी गंगा के प्रवाह की, की भांति गद्य पद्यमय हो जाती है और उसके दर्शन मात्र से ही प्रतिपादी लोग निस्भ्रम हो जाते हैं उसके हाथ में सभी सिद्धियां बनी रहती हैं इसमें संदेह नहीं है मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी कालाष्टमी होती है जो उपासक इन दिन काली की संधि में उपवास कर जागरण करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं सात अंगुल से लेकर 12 अंगुल तक की प्रतिमा घर पर रखने का शास्त्रों का मत है किंतु इससे अधिक परिमाण की मूर्ति मंदिर के लिए उत्तम कही गई है काली देवी की प्रतिष्ठा माघ और आश्विनी मास में उत्तम तथा समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है इन मासों में भी विशेष रूप से कृष्ण पक्ष में प्रतिष्ठा करना श्रेष्ठ माना गया है मां काली देवी का वर्ण श्याम है जिसमें सभी रंग सन्निहित हैं भक्तों के विकार शून्य हृदय रूपी शमशान में उनका निवास है भगवती चित्त शक्ति में समाहित प्राण शक्ति रूपी सबके आसन पर स्थित हैं उनके ललाट पर अमृत तत्व बोधक चंद्रमा है और वे त्रिगुणातीत निर्विकार केस्नी हैं सूर्य चंद्र और अग्नि ये तीनों उनके नेत्र हैं जिनसे वे तीनों कालों को देखती हैं वे सतो गुण रूपी उज्ज्वल दांतों से रजोगुण तमोगुण रूपी जीव को दबाए हुए हैं सारे संसार का पालन करने में सक्षम होने के कारण वे उन्नत पीनपयो धरा हैं वे 50 मात्र का अक्षरों की माला धारण करते हैं तथा माया रूपी आवरण से मुक्तते हैं तथा माया रूपी आवरण से मुक्तते हैं तथा सभी जीव मोक्ष ना होने तक उनके आश्रित रहते हैं वे निष्काम भक्तों के माया रूपी पाश को ज्ञान रूपी तलवार से काट देती हैं वे काल रूपी शक्ति को वास्तविक शक्ति देने वाली विराट भगवती हैं इसके अतिरिक्त रक्तबीजमर्दनी श्री काली का स्वरूप वर्णन इस प्रकार है संपूर्ण विकराल देह चमकते हुए काले रंग की हैं उनकी बड़ी-बड़ी डरावनी -बड़ी आंखें और मुख से जीभ को बाहर निकाले हुए हैं जो गहरे लाल रंग की हैं वहाँ नर मुंडों की माला तथा कटे हुए हाथों का आसन धारण किए हुए हैं उनके एक हाथ में खड्ग दूसरे में त्रिशूल तीसरे में खप्पर तथा चौथे हाथ में भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं देवी वरदान देने में बहुत चतुर हैं इसलिए उन्हें दक्षिणा कहा जाता है जिस प्रकार कार्य की समाप्ति पर दक्षिणा फल देने वाली होती है उसी प्रकार देवी भी सभी फलों की सिद्धि को देती हैं दक्षिणा मूर्ति भैरव ने उनकी सर्वप्रथम पूजा की इस कारण भी भगवती का नाम दक्षिणा काली है पुरुष को दक्षिण और शक्ति को बामा कहा जाता है वही बामा दक्षिण पर विजय पाकर महामोक्ष देने वाली बनी भगवती काली अनादि रूपा आद्या विद्या है वे ब्रह्म रूपिणी एवं केवलयदात्री हैं पांचों तत्वों तक शक्ति तारा की स्थिति हैं और सबके अंत में काली ही स्थित हैं अर्थात जब महाप्रलय में आकाश का विलय हो जाता है तब यही भगवती काली चित्त शक्ति के रूप में विद्यमान रहती हैं इन्हीं भगवती की वेद में भद्रकाली के रूप में स्तुति की गई है ये अजन्मा और निराकार स्वरूप हैं भावुक आराधक अपनी भावनाओं तथा देवी के गुण कर्मों के अनुरूप उनके काल्पनिक साकार रूप की स्तुति करते हैं अपने ऐसे भक्तों को भगवती काली मुक्ति प्रदान करती हैं भगवती काली अपने उपासकों पर स्नेह रखने वाली तथा उनका कल्याण करने वाली हैं इस प्रकार भगवती की दक्षिणा काली के नाम से अनेका अनेक उपलब्धिमिया हैं, जिस भक्त को जो भी उपलब्धि हो या जो भी सिद्ध चाहे, उसे उसी रूप में महाकाली को स्विकार करना चाहिए। जै महाकाली माता की जै, स्री काल काई बिदमहे, समसान वासिन ने धीमही, तन्नो गोरे प्रचोदयात।